महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड फोर्टी थ्री में आपका स्वागत है लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दुर्योधन मूर्छित हो गया था और भीम ने उसे बहुत ही बुरे तरीके से रक्त रंजित कर दिया था अब यहाँ दुर्योधन के गिरते ही महाभारत का मुख्य युद्ध समाप्त माना जाता है अट्ठारह दिनों तक चलीस विनाश लीला अंततः समाप्त हो ही गई पांडव पक्ष विजेता घोषित हुए श्री कृष्ण ने पांडवों को संभाला और विजयध्वज स्थापना की तैयारियां होने लगी लेकिन कहानी यहां पर समाप्त नहीं हुई थी गौरव पक्ष की अग्नि अभी भी भयंकर रूप से जल रही थी युद्ध भूमि में दुर्योधन जीवन मृत्यु के बीच आखिरी सांसे ले रहा था और ठीक उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा पास के वन में छिपे युद्ध का परिणाम देख रहे थे अश्वत्थामा ने अपने परम मित्र दुर्योधन को इस दशा में तड़पते हुए देखा और वो भीतर से फूट पड़ा क्रोध दुख और प्रतिशोध से उसका तन बदन जल उठा वह सिर पर बांधे अपने मणि की ज्योति में एक भयानक संकल्प ले चुका था यदि संधि वार्ता में छल से मेरे पिता को मारना धर्म था और यदि निहत अभिमन्यु को मारना धर्म था और यदि भीम द्वारा नियम तोड़कर दुर्योधन को मारना धर्म था तो आज रात्रि मेरा अधर्म भी धर्म ही रहेगा अश्वत्थामा ने तुरंत कृपाचार्य और कृतवर्मा को बताया कि वह पांडव शिविर पर अभी आक्रमण करेगा कृपाचार्य ने उसे रोकने की बहुत चेष्टा की कि रात्रि में सोए हुए शत्रु को मारना क्षत्रिय वीरता नहीं बल्कि पाप है कृतवर्मा ने भी कहा कि यह कायरता होगी मगर अश्वत्थामा पर तो जैसे खून सवार था उसने तर्क दिया कि जब पांडवों ने भी युद्ध नीति का पालन नहीं किया है तो हमें भी प्रतिशोध के लिए नियमों की बाधा छोड़ देनी चाहिए उसने ये भी कहा कि उसके पिता द्रोण को योग बल से त्याग मुद्रा में मारना भी अधर्म था इस संग्राम में अधर्म का बदला अधर्म से ही लेना होगा कृतवर्मा और कृपाचार्य आखिरकार मौन होकर उसका साथ देने को विवश हुए उन दोनों में ही इतनी शक्ति न थी कि वे उन्मक्त अश्वत्थामा को अकेले जाने देते तो तीनों ने मिलकर रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर की ओर प्रस्थान किया दूसरी तरफ पांडव इस बीच अपने शिविर में नहीं थे वे दुर्योधन की अंतिम स्थिति और अन्य युद्ध कृतियों में व्यस्त थे शिविर में मुख्य रूप से पांचाल और उप पांडव सैनिक थे जिनका नेतृत्व दृष्टि जो कि द्रौपदी के भाई थे वो कर रहे थे रात के अंधेरे में अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा चुपचाप पांडव छावनी के निकट पहुंचे माना जाता है कि द्वार पर उन्हें शिविर की रक्षा करते हुए एक भयंकर आकृति दिखाई दी यह आकृति शिवजी द्वारा रचित एक राक्षस थे पर अश्वत्थामा ने महादेव का ही स्मरण करके उस असुर को परास्त कर दिया इसके बाद वो तीनों दुश्मन छावनी में प्रवेश करने में सफल हो गए अश्वत्थामा ने तलवार और अग्निवार निकालकर सो रहे शत्रुओं पर टूट गए सबसे पहले वह उसी तंबू में घुसे जहां धृष्टदुम्न सो रहे थे वही दृष्टदुम्न जिन्होंने अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य का वध किया था अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक उन्हें लात मारकर जगा दिया धृष्टदुम्न हड़बड़ा उठ तो गए लेकिन फिर अश्वत्थामा ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया उसने निर्विरोध दृष्टदुम्न का गला अपने लोहे जैसे हाथों से दबोच लिया पांचाल राज का वो वीर पुत्र छट पटाया लेकिन अश्वत्थामा ने एक न सुनी दृष्टुम्ड ने यहां तक कह दिया कि क्षत्रिय वीर मुझे शस्त्र से मार गला घोटना नामर्दों का काम है पर द्रोणपुत्र के क्रोध के आगे कुछ न चला अश्वत्थामा ने बोलते बोलते ही ध्रष्टद्ध का गला घोटकर हत्या कर दी फिर अश्वत्थामा क्रोध में चीखता हुआ अन्य तंबुओं में भी घुस गया द्रौपदी और पांडवों के पांचों पुत्र प्रतिविंद सुमसोत श्रितकर्मा शतानीक और श्रुतसेन एक साथ एक शिविर में सो रहे थे अश्वत्थामा ने पांडव समझकर उन सोते हुए किशोरों पर प्राणांतक वार कर डाले और पांचों बालक नींद में ही कट मरे उनका कोई भी कसूर नहीं था पर वे प्रतिशोध की बलि चढ़ गए इसके बाद अश्वत्थामा ने आगे बढ़कर शिखंडी जिसने भीष्म पितामह के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी को भी मार दिया शिखंडी को अर्जुन ने भीष्म के सम्म ढाल बनाया था और अश्वत्थामा ने आज उसका बदला ले लिया अन्य पांडवों के ओर से बचे हुए वीर जैसे उत्तमौजा युधामन्यु कैकय राजकुमार आदि जो भी उस शिविर में सोए हुए थे सबको अश्वत्थामा ने एक एक करके काट डाला कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इधर उधर जो सैनिक भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया देखते ही देखते पांडवों की समस्त शिविर सेना का सर्वनाश हो गया चारों तरफ आग लगा दी गई थी और रात में धू धू करती आग और चीख पुकार की ध्वनिया गूंजने लगी और फिर सब शांत हो गया अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा ने मिलकर पांडव सेना का अंतिम सफाया कर दिया था षण रक्तपात के बाद वे भागकर उसी जंगल में चले गए जहां दुर्योधन पड़ा था कुछ कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा ने लौटकर दुर्योधन को सूचना दी कि मैंने पांडवों को मार डाला है हालांकि वास्तव में पांडव उस शिविर में तो थे ही नहीं लेकिन यह सुनकर दुर्योधन ने अपने हारे हुए चेहरे पर एक अंतिम बार संतुष्टि भरी मुस्कान लाई और प्राण त्याग दिए मानव से मरते मरते भी विजयी होने का एहसास मिल गया हो इस प्रकार दृष्टराष्ट्र के सभी पुत्र काल के गाल में समा गए सूर्योदय होने तक कुरुक्षेत्र में सन्नाटा पसर चुका था पांडवों ने युद्ध जीत लिया था पर उन्हें अभी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ रात को क्या अनर्थ हो चुका है जब पांचों भाई श्रीकृष्ण के साथ अपने शिविर में लौटे तो वहां का विभत्स दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई चारों ओर अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों की शक्त विक्षत लाशें पड़ी थीं अपने पिता द्रुपद सहित पांचालों का पूरा वंश कट चुका था द्रौपदी के पांचों पुत्रों के रक्त से शिविर लाल था अपने पुत्रों को इस दशा में देखकर द्रौपदी चित्तकार कर उठी उसकी करुण चीतकार ने पांचों पांडव भाइयों की आंखों में आंसू भर दिए युद्ध में अजे रहने वाले योद्धा आज अपने भीतर की पीड़ा से परास्त होकर रोने लगे अपने ही शिविर में सोते हुए बच्चों और बंधु बांधवों की हत्या यह तो कल्पना से भी परे था अर्जुन का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया उन्होंने प्रतिज्ञा की कि द्रोण पुत्र धड़ से अलग कर अपनी पुत्र वधुओं को भेंट करूंगा द्रौपदी विलाप करते हुए बोली कि गुरुपुत्र ने उसे घोर दुख दिया है और उसका अंत होना ही चाहिए युधिष्ठिर स्तब्ध खड़े थे रातों रात उनकी पूरी सेना कांत हो गया था सगे संबंधी वीरगत को प्राप्त हुए और कुछ इस तरह से उनकी विजय सूनी पड़ गई थी श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज रखने के लिए कहा उन्होंने बताया कि अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य ही इस नृशंस हत्याकांड के दोषी हैं और वे अधिक दूर नहीं गए होंगे पांडव तुरंत अपने रथों पर सवार होकर श्रीकृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करने जंगल की ओर चल पड़े आज के लिए इतना ही अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इसके आगे कौरव योद्धा और पांडव योद्धाओं के बीच क्या हुआ सुनने के लिए धन्यवाद